महाभारत सप्तति तमोध्याय भगवान श्रीकृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग भ्रातृवध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को सांत्वना देकर संतुष्ट करना संजय उवाच इतव मुक्तस्तु जनादन प्राथ प्रसस्याथ सुहृदचस्त तथो ब्रवीदर्जुनो धर्मराज अनुक्त पूर्व पर संजय कहते राजन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने हितैसी सखा के उस वचन की बड़ी प्रसन्नता की फिर वे हठपूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कठोर वचन कहने लगे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं कहे थे अर्जुन वाच मातम राज येषे क्रो सही धीमस्तुमा यो युद्धते प्रभी अर्जुन बोला राजन तू तो स्वयं ही युद्ध से भागकर एक कोश दूर आ बैठा है अतः तू मुझसे न बोल न बोल हां भीम सेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है जो कि समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ अकेले ही जूझ रहे हैं काले पर संखे कालेत्रुन्प्रज्य सखे हूरान्ते रथ प्रधानोत्तम नागमुख्याकान्नता कम सहस्रम हदस्तुमूल सिंहनाद कायुत पर्वतीं मृगाहते चाज सुदुषकर्म कौत वीर कर्त यहां नाराचे रथादवलुत गदा परामृष्तया निहन्त स्वरथ दिपाडी वरासी ना पिन नवुंजरा तथा रथ शैधनुषा दर प्रमे पद्याता पुनस्तु दौर्भ्या्रम महाबलो वे श्रमणाम कोसह हंता दिवताम सभीमस नोतिगर्हण न तम निक्षसेयृद्धि जो यथा समे शत्रुओं को पीड़ा देते हुए युद्धस्थल में उन समस्त संपन्न भूपतियों प्रधान प्रधान रथियों श्रेष्ठ गजराजों प्रमुख अश्वारोहियों असंख्य वीरों सहस्त्र से भी अधिक हाथियों दस हजार काम्बोज देशी अश्वों तथा पर्वती वीरों का वध करके जैसे मृगों को मारकर सिंह दहाड़ रहा हो उसी प्रकार भयंकर सिंहनाद करते हैं जो वीर भी भीमसेन हाथ में गदारे रथ से कूद उसके द्वारा रणभूमि में हाथी घोड़ों एवं रथों का संहार करते हैं ऐसा अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रवट कर रहे हैं जैसा कि तू कभी नहीं कर सकता जिनका पराक्रम इंद्र के समान है जो उत्तम खडग चक्र और धनुष के द्वारा हाथी घोड़ों पैदल योद्धाओं तथा अन्य शत्रुओं को दग्ध के देते हैं और जो पैरों से कुचलकर दोनों हाथों से वैरियों का विनाश करते हैं वे महाबली कुबेर और यमराज के समान पराक्रमी एवं शत्रुओं की सेना का बलपूर्वक संहार करने में समर्थ भीमसेन ही मेरी निंदा करने के अधिकारी है तू मेरी निंदा नहीं कर सकता क्योंकि तू अपने पराक्रम से नहीं हितैषी सुहृदों द्वारा सदा सुरक्षित होता है महारथान महारथानागरान हयाच पदार्थ मुख्यान चमथ्य कोष्ट्र सुन साम जो शत्रु पक्ष के महारथियों गजराजों घोड़ों और प्रधान प्रधान पैदल योद्धाओं को भी रौंद कर दुर्योधन की सेनाओं में घुस गए हैं वे एकमात्र शत्रु दमन भीम से मुझे उलाहना देने के अधिकारी हैं। कलिंग बंगांग निषाद मागधान नि शत्रु सामापाल मरिंद मोरहती जो कलिंग बंग अंग निषाद और मगध देशों में उत्पन्न सदा मदमत रहने वाले तथा काले मेघों की घटा के समान दिखाई देने वाले शत्रु पक्षी का संहार करते हैं वे भीमसेन ही मुझे उलाना देने के अधिकारी हैं उलहाना धनुर्विधुन्वर्ण मुष्टि श्री सरवर शानीरो महा वीरो मेघ इवाम बुधा सीरवर भीमसेन यथा समय जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो धनुष खिलाते हुए मुट्ठी भर बाण निकालते और जैसे मेघ जल की धारा गिराते हैं उसी प्रकार महासमर में बाणों की वर्षा करते हैं शतान्यो वारणा नाम विषाति ते कुरा गृहस्त धीमे नाजो नि मैंने देखा है आज भीम ने में अपने बाणों द्वारा पक्ष के 800 हाथियों को उनके कुंभस्थल सुन्द और काटकर मार डाला है। वे भीमसे भीमसेन ही मुझसे कठोर वचन कहने के अधिकारी हैं। ही है नकुलजवाजा हताश चशुरा सहता समित प्राणाम समय युद्ध कांखी राजन नकुल ने में प्राणों का का मोह छोड़कर आगे बढ़ बढ़कर बहुत से हाथी घोड़े और सूरवीर वध किया है युद्ध की अभिलाषा रखने वाला वह वा शत्रु वीर ही मुझे उलाहना दे सकता है कृतम कर्म सह दे दुष्कर्म यो युद्ध ते पर सहमर न चाब्रवेदिहा गलि तस्तर तो तस्य चैमन स भी दुष्कर् कर्म किया है शत्रुसेना का मर्दन करने वाला वह वा बलवानीर् दिर, निरंतर युद्ध में लगा रहता है वह भी यहाँ आया था किंतु कुछ भी न बोला देख ले तुझ में और मुझ में कितना अंतर है धृष्टुम न सात के एते ते चोज शिखंडी एपीडिता दृष्टुम सात्ी द्रौपदी के पुत्र युधामु उत्तमौजा और शिखंडी ये सभी वीर युद्ध में अत्यंत पीड़ा सहन करते आए हैं अतः ये ही मुझे उपालंभ दे सकते हैं तू नहीं बलम तुवा केजसमानुधा बाहुबल परतन्दन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों का बल उनकी वाणी में होता है और क्षत्रिय बल उनकी दोनों भुजाओं में परंतु तेरा बल केवल वाणी में है तू तो निष्ठुर है मैं जैसा बलवान हूँ उसे तू ही अच्छी तरह जानता है यते नि तब कर दारे सुतना चेन्खे नंस तत्सुखम मैं सदा स्त्री पुत्र जीवन और यह शरीर लगाकर तेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ ऐसी दशा में भी तू मुझे अपने बागवाणों से मार रहा है हम लोग तुझसे थोड़ा सा भी सुख न पा सके माम माव मथा द्रौपदी तलोम महारथा प्रतिहन्म तो दर्थे तेनाति संख्ये भारत निष्ठिर होती तत्त सुकाना कि जाना किन् तू द्रौपदी की सैया पर बैठा बैठा मेरा अपमान न कर मैं तेरे ही लिए बड़े बड़े महारथियों का संहार कर रहा हूँ इसी से तू मेरे प्रति अधिक संदेह करके निष्ठुर हो गया है तुझसे कोई सुख मिला हो इसका मुझे स्मरण नहीं है प्रोक्त स्वयं सत्य संध्यन मृत्यो तब प्रियाम नरदेवयुद्धे वीर शिखंडी द्रौपदो सोम महात्मा मया भीगुप्तेन नरदेव तेरा प्रिय करने के लिए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म जी ने युद्ध में महामनस्पी वीर द्रुपद कुमार शिखंडी को अपनी मृत्यु बताया था मेरे ही द्वारा सुरक्षित होकर शिकंडी ने उन्हें मारा है न स्वयं चाभिन मैं तेरे राज्य का अभिनंदन नहीं करता क्योंकि तू अपना ही अहित करने के लिए जुए में आसक्त है स्वयं नीच पुरुषों द्वारा सेवित पाप कर्म करके अब तो हम लोगों के द्वारा शत्रु शत्रुसेना समुद्र को पार करना चाहता है अक्षय सुधर्मा त्यू मसाधु जुष्टा तेना सर्व नि प्रपन्ना जो खेलने में बहुत से पाप में दोष बताए गए हैं जिन्हें सहदेव ने तुझसे कहा था और तूने सुना भी था तो भी तू उन दुर्जन सेवित दोषों का परित्याग न कर सका इसी से हम सब लोग नरक तुल्य कष्ट में पड़ गए नींचन यतस्तम्क्ष दे संप्रवृत्त स्वयं व्यसनम पांडव अस्मस्व्रहवाच पांडुकुमार तुझसे थोड़ा सा भी सुख मिला हो यह हम नहीं जानते हैं क्योंकि तू जुआ खेलने के व्यसन में पड़ा हुआ है स्वयं ज दुर्व्यसन करके अब तू हमें कठोर बातें सुना रहा है से तेमाभिहता शत्रु सेना चन्नई का भूमि तले नदंते तत्कर्म कौरवा हमारे द्वारा मारी गई शत्रुओं की सेना अपने कटे हुए अंगों के साथ पृथ्वी पर पड़ी पड़ी करा रही है तूने वह क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है जिससे पाप तो होगा ही कौरव वंश का विनाश भी हो जाएगा कृतम हता नि प्रतिमा प्रतिरूप रत्म दी ये उत्तर दिशा के वीर मारे गए पश्चिम के योद्धाओं का संहार हो गया पूर्व देश के क्षत्रिय नष्ट हो गए और दक्षिण देशी योद्धा काट डाले गए शत्रुओं के और हमारे पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं ने युद्ध में ऐसा पराक्रम किया है जिसकी कही तुलना नहीं है। हैसनम नरेंद्र मान क्रूरय वाक्रतोदय तुद भूजो राजपय भाग्य नरेन्द्र तो भाग्यहीन जुआरी है तेरे ही ही कारण हमारे राज्य का नाश हुआ और तुझसे हमें घोर संकट की प्राप्त हुई राजन अब अपने वचन रूपी चाबकों से हमें पीड़ा देते हुए फिर कुपित न कर संजय एम पर सभ्य साचे सिर प्रज्ञ श्रावित बभुवा सोमना धर्म भीरु कृपापातक संजय कहते राजन सभ्य साची अर्जुन धर्म भीरु हैं उनकी बुद्धि स्थिर है तथा वे उत्तम ज्ञान से संपन्न है उस समय राजा युधिष्ठिर को वैसी रूखी और कठोर बातें सुनाकर वे ऐसे अनमने और उदास हो गए मानो कोई पातक करके इस प्रकार पछता रहे हो दादाते दुम दुबर तमाह कृष्ण किमदन भवान्न विकोसकाश निभम करोच्य सिंह ब्रवी मनमच तथा प्रवक्षा हम सिद्धे देवराजकुमर अर्जुन को उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ उन्होंने लंबी सांस खींचते हुए फिर से तलवार खींची एक भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन यह क्या तुम आकाश के समान निर्मल इस तलवार को पुनः क्यों म्यान से बाहर निकाल रहे हो तुम मुझे मेरी बात का उत्तर दो मैं तुम्हारा अभिष्ट अर्थ सिद्ध करने के लिए पुनः कोई योग्य उपाय बताऊंगा इतव मुक्त पुरुषोत्तम सुदुखित भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन अत्यंत दुखी हो उनसे इस प्रकार बोले भगवान मैंने जिसके द्वारा हठपूर्वक भाई का अपमान रूप अहित कर कार्य कर डाला है अपने उस शरीर को ही अब नष्ट कर डालूंगा निशम्य तत्थवचो प्रवेदन धर्म भृता मुक्ता किं कस्मल प्रावश पाथ घोर तम चात्मा हंस मीक्ष से घदम सद्भि से वैकरीटी अर्जुन का यह वचन सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे कहा पार्थ राजा युधिष्ठिर को तू ऐसा कहकर तुम इतने घोर दुख में क्यों डूब गए सत्यसूदन क्या तुम आत्मघात करना चाहते हो किटधारी वीर साधु पुरुषों ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया है धर्म आत्मान देशमध्य देशमद्य खटगे यदि धर्मास्त कथम दाम तेषा किंचोत्तर वा कर नरवीर यदि आप धर्म से डर कर तुमने अपने बड़े भाई इन धर्मात्मा युधिष्ठिर को तलवार से मार डाला होता तो तुम्हारी कैसी दशा होती और इसके बाद तुम क्या करते सूक्ष्म धर्मो दुर्वृत पिपार्थ विशेष तो हत्वात्मानं आत्मना प्राप्त याधा ध्रतू नरकम चाति घोरम धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है उसको जानना या समझना बहुत कठिन है विशेषतः अज्ञानी पुरुषों के लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो भाई का वध करने से जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति होती है उससे भी भयानक नरक में स्वयं ही अपनी हत्या करने से प्राप्त हो सकता है ब्रवीही गुणा निहात्मन तथा हतात्मा भविताथ तथा सुकृष्णोत्यभिन्य तद्वचो धनंजय प्राह धनुर्विना युधि धर्म पार्थ अब तुम यहां अपने ही द्वारा अपने गुणों का वर्णन करो ऐसा करने से यह मान लिया जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपना वध कर लिया यह सुनकर अर्जुन ने उनकी बात का अभिनंदन करते हुए कहा श्री कृष्ण ऐसा ही हो फिर इंद्र अर्जुन अपने धनुष को नवाकर धर्मात्माओं में युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले राजन सुनिये न मादृशो नरदेव विद्य धनुरो मृत पिनाकिुमतो महात्म न छे नाम सचराचरम जगत नरदेव पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरा मेरे समान धनुर्धर नहीं है उन महात्मा महेश्वर ने मेरी वीरता का अनुमोदन किया है मैं चाहूँ तो क्षण भर में चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत को नष्ट कर डालू मैं स्वराज स राजाप्त दक्षिण सभा चिव्यासा राजन मैंने संपूर्ण दिशाओं और दिग्पालों को जीत कर आपके अधिन कर दिया था पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ का अनुष्ठान तथा आपकी दिव्य सभा का निर्माण ही बल से संभव हुआ है प्रसाद पाण प्रसा धनुष सबाण पाद भादृशम युद्धगत जयंती मेरे यहाँ में तीखे तीर और बाण तथा पृथंचा सहित विशाल धनुष है मेरे चरणों में रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं मेरे जैसा वीर युद्ध भूमि में पहुंच जाए तो उसे शत्रु जीत नहीं सकते हता उदीच्या प्रतीच्या दक्षिणात्याश्रेष्ठम सर्वेश सैन्य से हत मयाधम शेते मया निहता भारतीय चमुराजम देव चमु मेरे द्वारा उत्तर दिशा की भीड़ मारे गए पश्चिम के योद्धाओं का संहार हो गया पूर्व देश के क्षत्रिय नष्ट हो गए और दक्षिण देश से योद्धा काट डाले गए सम्तकों का भी थोड़ा सा ही भाग शेष रह गया है मैंने सारी कौरव सेना के आधे भाग को स्वयं ही नष्ट किया है राजन देवताओं की सेना के समान प्रकाशित होने वाली भरतवंशियों की यह विशाल वाहिनी मेरे ही हाथों मारी जाकर रणभूमि में सो रही है ये चास हम तस्मान तस्मा लोकाह करो जयत्रम रथम भीम मास्थाय कृष्ण जो अस्त्र विद्या के है, उन्हीं को को मैं मैं अस्त्रों द्वारा मारता इसलिए संपूर्ण भस्म नहीं करता हूं। अब हम दोनों विजयशाली एवं भयंकर रथ पर बैठकर सूत पुत्र का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दे राजा भगव्य सुनिर्मित्रण नीता थो युधिष्ठिर धर्म भृता आज ये राजा युधिष्ठि संतुष्ट हो मैं रणभूमि में अपने बाणों द्वारा कर्ण का नाश कर डालूंगा यो कह कर अर्जुन पुनः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठि से बोले अद्या पुत्रा सुत माता भविकुंतीथो वा मैया तेन सत्यं सत्यम जन कर्ण माज शरिर हा कवचं मोक्षे आज मेरे द्वारा सूत पुत्र की माता पुत्र हीन हो जाएगी अथवा मेरी माता कुंती ही कर्ण के द्वारा मुझे एक पुत्र कर्ण को मारे बिना मैं कवच नहीं उतारूंगा संजय उच इत मुक्त पुनर एवं पार्थो युधिषि धर्म भृत वरिष्ठ शत्राणी धनु कोशे खम विधायक युधिष्ठ्युन्मयो काले भावते तन्मस्ते संजय कहते हैं महाराज अर्जुन धर्मात्मा में श्रेष्ठ युधिटे पुनः ऐसा कहकर शास्त्र खोल धनुष नीचे डाल और तलवार को तुरंत ही म्यान में रखकर दज्जा से नतमस्तक हो हाथ जोड़ पुनः उनसे इस प्रकार बोले राजन आप प्रसन्न हो मैंने जो कुछ कहा है उसके लिए क्षमा करें समय पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा इसलिए आपको मेरा नमस्कार है प्रसाद राजवी पुनः प्रवीरह नेदम चिरा चिप्रमित भविष्य इस प्रकार शत्रुओं का सामना करने में समर्थ राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करके प्रमुख वीर अर्जुन खड़े होकर फिर बोले महाराज अब कर्ण के वध में देर नहीं है यह कार्य शीघ्र ही होगा वह इधर ही आ रहा है अतः मैं भी उसी पर चढ़ाई कर रहा हूँ या मैं सभी मम समुम तो हे तदवेहि मैं को संग्राम से छुटकारा दिलाने और सब प्रकार के सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूँ मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है यह मैं सत्य कहता हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ ले प्रया नोप गृह समुत्थित दीप्त तेजा किरीटी श्रुआ पांडव धर्मराज धरातुर्वाक्यम फालगुन से उत्थुवाच पाथं तत दुख परी तेता इस प्रकार जाने के लिए उद्यथो राजा युद्ध के तरण छूकर उद्दीप्त तेज वाले क्रीड़धारी अर्जुन उठ खड़े हुए उधर अपने भाई अर्जुन का पूर्वोक्त रूप से कठोर वचन सुनकर पांडव पुत्र धर्मराज दुख से चित्त होकर उस से उठ गए और अर्जुन से इस प्रकार बोले कृतम मया पार्थ यथान साधु प्राप्त व्यसनम व सुधम सुघोरम तस्माध्य कुलांत पापस्य ंदन अवश्य मैंने अच्छा कर्म नहीं किया है जिससे तुम लोगों पर अत्यंत भयंकर संकट आ पड़ा है मैं कुलांतकारी नराधम पापी पाप दुर में दुर्व्यसन में आसक्त मूढ़ बुद्धि आलसी और डरपोक डरपोख इसीलिए आज तुम मेरा यह मस्तक काट डालो वृद्धा मैं बड़े बूढ़ों का अनादर करने वाला और कठोर हूँ तुम्हें मेरी रूखी बातों का दीर्घ काल तक अनुसरण करने की क्या आवश्यकता है मैं पापी आज वन में ही चला जा रहा हूँ तुम मुझसे अलग होकर सुख से रहो योग्यो राजा ओ महात्मा न नोण पुनस्तवे माणाव्य महामस्त्री भीम सेन सुयोग्य राजा होंगे मुझ कायर को राज्य लेने से क्या काम है अब पुनः मुझ में तुम्हारे रोज पूर्वक कहे भी इन कठोर वचनों को सहने की शक्ति नहीं है कार्य अद्या सहसोत्पात राजा तथर सहसोत विहाय ये स निर्गं मथो बनाय प्रणत वीर भीमसेन राजा हो आज इतना अपमान हो जाने पर मुझे जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है ऐसा कहकर राजा युद्ध तथा पलंग छोड़कर वहाँ से नीचे कूद पड़े और वन में जाने की इच्छा करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा राज्य यथा गांधी बदन प्रतिज्ञा सत्य संध्य राजन आपको तो यह विदित ही है कि गांडी उधारी सत्य अर्जुन ने गांडी में कैसी प्रतिज्ञा कर रखी है उनकी वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है सपमान लोके तया चोक्तो यो अर्जुन से यह कह दे कि तुम्हें अपना गांडीव धनुष दूसरे को दे देना चाहिए वह मनुष्य इस जगत में उनका वध्य है आपने आज अर्जुन से ऐसी गुरुनाम अवमानोहि वध अवमान अत भोपाल अर्जुन ने अपने उस सच्ची प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरी आज्ञा से आपका यह अपमान अपमान किया, क्योंकि तो का ही उनका वध कहा जाता है। महाबाहो मम क्रम में हम राजन सत्य संरक्षण प्रति इसलिए महाबाहो राजन मेरे और अर्जुन दोनों के सत्य की, की रक्षा के लिए किए गए इस अपराध को अपरा क्षमा करे शरण महाराज प्रपन्नो महाराज हम दोनों आपके शरण में आए हैं और मैं चरणों में गिरकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ आप मेरे अपराध को क्षमा करें। राधेय से पापस् भूमि पाशत ते बिध्या, सूतजम् आज पृथ्वी पापी राधा पुत्र कर्ण के रक्त का पान करेगी मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ समझ लीजिए कि अब शुद्ध पुत्र कर्ण मार दिया गया आप जिसका वध चाहते हैं उसका जीवन समाप्त हो गया ये कृष्ण वच्च्छा धर्मराजो युधिष्टि समृति के समत्थाप्य प्रणतम तदा ऋता तथो वाक्य भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठि ने अपने चरणों में पड़े हुए ऋषिकेश को वेग पूर्वक उठाकर फिर दोनों हाथ जोड़कर यह बात कही एव एव तुमसे क्रमो मम अनुनीतोस्मी गोविंद गोविंद आप जैसा कहते हैं वह ठीक है वास्तव में मुझसे यह नियम का उल्लंघन हो गया है माधव आपने अनुनय द्वारा मुझे संतुष्ट कर दिया और संकट के समुद्र में डूबने से बचा लिया अच्युत आज आपके द्वारा हम लोग घोर विपत्ति से बच गए भव महासाध्य सां व्यसन सागरा घोराद्य समर्ण उज्ञान मोहित तदबुद्धे प्लव दुख शो का समुत्तीर्ण सहाम सनाथ स्म तया च्युता आज आपको अपना रक्षक पाकर हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए हम दोनों ही अज्ञान से मोहित हो रहे थे परंतु आपकी काम का से से आपसे ही सनात है महाभारती कर्ण पर्व रही निर्धिठ समाश्वास रही सप्तम इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में युद्ठिर को आश्वासन विषय सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ